पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद उपसंहार पूर्व अधिकार किए हुए योग का लक्षण चित्तवृत्ति निरोध इन पदों का व्याख्यान अभ्यास और वैराग्य रूप दोनों उपायों का स्वरूप और भेद कहकर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भेद से योग के मुख्य और गौर भेद को कहकर योगाभ्यास को दिखलाते हुए विस्तार से उसके उपायों को बतलाकर और सुगम उपाय होने से ईश्वर का स्वरूप प्रमाण प्रभाव और उसका वाचक नाम तथा उपासनाओं को बतलाकर और उनके फलों का निर्णय कर फिर चित्त के विक्षेप व्याधि, व्याधित्यानादि तीसवें सूत्रोक्त और चित्त विक्षेप के सहकारी दुख आदि इकतीसवें सूत्रोक्त को कहकर और विस्तार से चित्त विक्षेपादि को हटाने वाले एक तत्व के अभ्यास मैत्री करुणा आदि और प्राणायाम आदि को कहकर तथा सम्प्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों अंग रूप विषयवती वा प्रवृत्ति ही इत्यादि विषयों को कहकर और उपसंहार द्वारा अपने अपने विषय सहित अपने स्वरूप और फल सहित संपत्ति को कहकर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की समाप्ति कर सभी समाधि पूर्वक निर्वी समाधि कही गई है इस उप संहार केवल सूत्रों का है इसमें व्याख्याता के अपने टिप्पणी इत्यादि अर्थात अनुबंध चतुष्टय जिनमें योग की प्राचीन परंपरा, योग दर्शन की विशेषता योग के भेद आदि विस्तार पूर्वक वर्णन है चित्त तथा सृष्टिक्रम का विस्तार के साथ वर्णन कोशों द्वारा अभ्यास की प्रणाली तथा कोषों की विस्तृत व्याख्या संप्रज्ञा समाधि की भूमियों असंप्रज्ञा समाधि और, और कैवल्य का विशेष वर्णन भव प्रत्यय के संबंध में अयुक्त और विदेह तथा प्रकृति लय के प्रति संकीर्ण विचारों के निराकरणार्थ तथा युक्त और यथार्थ अर्थ के समर्थनार्थ व्यासभाष्य तत्वैसारदी तथा योग्यवा वार्थ, योगवातिक का भाषानुवाद गुरु का यथार्थ स्वरूप प्रणव का वर्णात्मक तथा ध्वनियात्मक स्वरूप ओम स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर की व्याख्या जागृत स्वप्न सुसुप्ति तथा समाधि अवस्थाओं में भेद सूक्ष्म प्राण स्वर स्वर साधन तत्व तत्व साधन चक्र चक्रभेदन कुंडली शक्ति कुंडलनी जागृत करने के उपाय साधकों को आवश्यक चेतावनी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण इत्यादि को भी उपसंगित कर लेना चाहिए इस प्रकार पातंजल योग प्रदीप में समाधि नाम वाले पहले पाद की व्याख्या समाप्त हुई ये पातंजल योग प्रदीपे प्रथम समाधि पाद समाप्त